पच्चीसवां अध्याय ग्रहस्त ब्राह्मण की मुख्य वृत्ति तथा आपत्तिकाल की वृत्ति ग्रहस्त के साधक तथा असाधक दो भेद न्यायोपार्जित धन का विभाग एवं उसका उपयोग व्यास जी ने कहा यह मैंने आप लोगों को ग्रहस्थास्त्रम में निवास करने वाले दिग्जातियों का संपूर्ण स्त्रेष्ठ धर्म बतलाया अब उ साधक तथा और साधक भेद से ब्राह्मण ग्रहस्त को दो प्रकार का समझना चाहिए। पहले साधक ग्रहस्त की आजीविका अध्ययन कराना, ज्ञान कराना तथा दान लेना है। इसके अतिरिक्त वे अपने द्वारा न किए गए कुसीद, ब्याज का लेन-लेन, कृषि तथा वाणिज्य भी अन्य के द्वारा करा सकते हैं। कृषि के अभाव में वाणिज्� कुशीद का आश्रय लिया जा सकता है इसे आपत कल्प कहा गया है और पहले को मुख्य वृत्ति कही गई है अथमा आपत काल में अन्य उपाय न होने पर स्वयं कृषि वाणिज्य अथवा कुशीद वृत्ति का आश्रय ले कुशीद वृत्ति सूद लेना अत्यंत कष्टकारक और पाप की वृद्धि है इसलिए इसका त्याग करना चाहिए छात्र वृत्ति कृषि वृत्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ वृत्ति कहा गया है किंतु दिजों को स्वयं कृषण नहीं करना चाहिए अतएव दिज को आपत्ति में ही छात्र धर्म से भी जीविका का निर्वाह करना चाहिए उस छात्र वृत्ति द्वारा भी निर्वाह न होने पर कृषि स्वरूप वैश्य वृत्ति का आश्रय चाहिए किंतु ब्राह्मण को कभी भी खेत जोतने का कार्य नहीं करना चाहिए। लाभ होने पर विशेषकर अन्य वर्ण की जीविका से लाभ मिलने पर अवश्य ही पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। त्रिप्त होने पर वे उसके उस कर्मजन्य दोष को शांत कर देते हैं। इसमें संशय नहीं। देवताओं और पितरों को कृषि से प्राप्त लाभ का बीसवां भाग पांच प्रतिशत और ब्राह्मणों को तीसवां भाग तीन सही एक बड़ा तीन प्रतिशत देना चाहिए ऐसी अवस्था में कृषि कर्म करने वाला दोषी नहीं होता वारिज्य करने पर कृषि लाभ से दिए जाने वाले अंश की अपेक्षा दुगुना कुसीद वृत्ति पर तिगुना दान करना चाहिए ऐस अथवा साधक ब्राह्मण ग्रहस्त को सिलोच वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। विद्या तथा शिल्प आदि भी अन्य बहुत से आजीविका के साधन हैं। ग्रहस्त आश्रम में रहने वाला जो ओ साधक नाम का दूसरा ग्रहस्त कहा गया है, स्वेच्छ महर्षियों द्वारा उसके लिए शिल तथा उच्छ नामक दो वृत्तियाँ कही गई हैं। � आयाचित पदार्थ, अमृत और याचना द्वारा दिशा स्वरूप प्राप्त वस्तु मृत होती है। ब्राह्मण को कुशूल धान्यक तीन वर्ष तक के लिए संचित धान्य वाला, कुंभी धान्यक एक वर्ष के लिए संचित धान्य वाला, त्रैहिक तीन दिनों तक के लिए संचित धान्य वाला, अथवा और अगले दिन के लिए भी धा� होना चाहिए इन उपयुक्त चार प्रकार के गृहस्थ द्विजों ब्राह्मणों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है ऐसा ब्राह्मण जो अपने धर्म के कारण श्रेष्ठ लोक जई स्वर्ग आदि लोकों को जीतने वाला होता है इनमें कोई जिनके पास पोष्य वर्ग अधिक है द्विज ब्राह्मण घट से अपनी जीविका का निर्वाह करते दूसरे अल्प परिग्रह वाले कुछ द्विज ब्राह्मण तीन साधनों से निर्वाह करते हैं कुछ दो साधनों से और चौथे प्रकार के ब्राह्मण ब्रह्म यज्ञ अध्यापन द्वारा आजीविका चलाते हैं जो ब्राह्मण केवल उच्च या शिल से अपना निर्वाह करे वह धन धान्य के अनुष्ठान में असमर्थ होने के कारण केवल नित्य कर्म अग्निहोत्र को ही करता रहे तथा पर्व एवं अयन के मध्य संपन्न की जाने वाली दर्श पौण्ड मास एवं आग्रहण स्तियां करता रहे। ब्राह्मण जीविका के लिए लोक वृत्ति, विजत्रहास, परिहास आदि से युक्त लोक कथा आदि का आश्रय कभी न करे और किसी की झूठी निंदा स्तुति आदि के वर्ण रूप पाप से रहित। अष्ट दंभ आदि अनेक प्रकार के बनावटी व्यवहार से शून्य शुद्ध वैस्य आदि की जीवन वृत्ति से असंबद्ध शास्त्रीय वृत्तिकाही आश्रयन करना चाहिए उसे ब्राह्मण को सज्जनों से अन्न मांगकर भी पितरों तथा देवताओं को संतुष्ट करना चाहिए अथवा पवित्र इंद्रिय जयी व्यक्तियों से याचना करें किंतु उस त्रिप्त न होवे, अर्थात उस याचित द्रव्य का उपयोग स्वयं के लिए न करे, जो ग्रहस्त द्रव्य उपार्जन करके देवताओं तथा पितरों को विधिपूर्वक संतुष्ट नहीं करता है, वह कुत्ते की योनि में जाता है। धर्म, अर्थ, काम तथा कल्याणकारी मोक्ष नामक चार पुरुषार्थ हैं। ब्राह्मण को काम, नामक पुरुषार इससे भिन्न अर्थात धर्म विरोधी कथमपि नहीं होना चाहिए जो अर्थ धर्म के लिए होता है अपने लिए नहीं वह वास्तविक अर्थ है इससे भिन्न प्रकार का अर्थ तो अनर्थ है इसलिए धर्म पूर्वक अर्थ प्राप्त होने पर दान हवन तथा यज्ञ करना चाहिए इति कुर्मपुराणे खट संहितायाम उपर्विभागे पंचविंशो छब्बीसवां अध्याय दान धर्म का निरूपण एवं नित्य नैमित्तिक काम्य तथा विमल चतुर्विध दान भेद दान के अधिकारी तथा अनधिकारी कामना भेद से विविध देवताओं की आराधना का विधान ब्राह्मण की महिमा तथा दान धर्म प्रकरण का उपसंहार व्यास जी ने कहा अब मैं स्त्रेष्ठ दान धर्म का वरण करूंगा इ ब्रह्मवादी ऋषियों से कहा था उदत अर्थात वेद वेदांगा अध्ययन करने वाले प्रशस्त पात्र में अर्थ के श्रद्धा पूर्वक प्रतिपादन को दान कहा गया है यह भोग तथा मोक्षरूप फल को देने वाला है विशिष्ट अर्थात सदाचार संपन्न व्यक्तियों ब्राह्मणों को अत्यंत श्रद्धा संपन्न होकर जो दान दिया तो किसी दूसरे का ही है, वह किसी अन्य की रक्षा करता है, नित्य नैमित्तिक तथा काम में इस प्रकार से दान तीन प्रकार का कहा गया है, चौथा दान बिमल दान कहा गया है, जो सभी दानों में उत्तम, -उत्तम है, प्रत्येक दिन बिना किसी फल प्राप्ति रूप प्रयोजन के अर्थात निहसार्थ भाव से कर्तव्य समझकर जो कुछ भी अनुपकारी जिससे अपना उपकार कराने की तनिक भी आसा न हो ऐसे ब्राह्मण को दिया जाता है वह नित्य दान कहलाता है पाप के शमन करने के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में जो दिया जाता है उसे नैमित्तिक दान कहा गया है सज्जनों द्वारा इसका अनुष्ठान किया जाता है संतान विजय ऐश्वर्य तथा स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो दान दिया जाता है वह धर्म विचारक ऋषियों के द्वारा काम में कहा गया है ईश्वर की प्रसन्नता के लिए से को जो दिया जाता है वह कहलाता है सतपात्र उपलब्ध होने पर यथा शक्तिदान धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए क्योंकि वह सतपात्र कदाचित ही सौभाग्य से उपलब्ध होता है जो दाता का हर तरह से उद्धार कर देता है। कुटुंबके भरण पोषण से अधिक अवशिष्ट पदार्थ का दान करना चाहिए इससे भिन्न प्रकार का दिया जाने वाला दान फलपद नहीं होता श्रोत्रिय कुलिन विनी तपस्वी सदाचारी तथा धनहीन ब्राह्मण को भक्ति दान देना चाहिए जो अग्निहोत्री ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक भूमिका दान करता है वह उस परम को प्राप्त करता है जहां जाने पर शोक नहीं करना पड़ता एक जौ तथा गेहूं से फली हुई विस्तृत भूमि को जो निर्धन ब्राह्मण को दान में देता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता अथवा गोचरम भूमि की एक विशेष नाप के बराबर भूमि जो धनहीन ब्राह्मण को दान में देता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है इस संसार में भूमि दान से श्रेष्ठ दान और कुछ भी नहीं है उसके समान ही अन्नदान है और विद्यादान उससे बड़ा है जो पवित्र शांत धर्माचरण संपन्न को वेद पूर्वक विद्या प्रदान करता है वह ब्रह्म में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ब्रह्मचारी को प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए इससे दाता सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त करता है गृहस्थ ब्राह्मण को अन्न करने से मनुष्य महान फल प्राप्त करता है इसे आमान अर्थात अपक्व अन्न देना चाहिए दान देकर वह गति प्राप्त करता है